संक्षिप्त महाभारत वन पर्व भीम के हाथों जयद्रथ की दुर्गति और बंधन तथा युधिष्ठिर की दया से छूट कर तपस्या करके उसका वर प्राप्त करना वैश्व जी कहते हैं भीम और अर्जुन दोनों भाइयों को अपने वध के लिए तुले हुए देख जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और घबराहट छोड़कर प्राण बचाने की इच्छा से बहुत तेजी से भागने लगा उसे भागते देख भीम भी रथ से कूद पड़े और वेगपूर्वक दौड़कर उसकी चोटी पकड़ ली फिर क्रोध से भरे हुए भीम ने उसे ऊपर उठाकर जमीन पर पटक दिया और खूब कचूमर निकाला उन्होंने उसका सिर पकड़कर कई चपत लगाए जब उसने पुनः उठने की कोशिश की तो उसके सिर पर लात जमा दी वह बहुत रोने चिल्लाने लगा तो भी भीम से दोनों घुटने टेक उसकी छाती पर चढ़ गए और घूसों से मारने लगे इस प्रकार बड़े जोर की मार पड़ने से जयद्रथ उसकी पीड़ा सह ना सका और अचेत हो गया फिर भी भीम का क्रोध सब अभी शांत नहीं हुआ तब अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा दुसला के वैधभ्य का ख्याल करके महाराज ने जो आज्ञा दी थी उसका भी तो विचार कीजिए भीमसेन ने कहा इस नीच पापी ने क्लेश पाने के अयोग्य द्रौपदी को कष्ट पहुँचाया है अतः अब मेरे हाथ से इसका जीवित रहना ठीक नहीं है लेकिन क्या करूं राजा युधिष्ठिर सदा ही दयालु बने रहते हैं और तुम भी नासमझी के कारण मेरे ऐसे कामों में बाधा पहुंचाए करते हो ऐसा कहकर भीम ने जैद्रथ के लंबे लंबे बालों को अर्धचंद्राकार बाण से मुड़ पांच चोटियां रख दी और कटु वचनों से उसका तिरस्कार करते हुए कहा अरे मूढ़ यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी बात सुन तू राजाओं की सभा में सदा अपने को दास बताया कर यह सत्य स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दे सकता हूँ जयद्रथ ने स्वीकार किया वह धूल में लथपथ और अचेत सा हो गया था वह धरती पर से उठने की चेष्टा करने लगा यद एक भीम ने उसे बांधा और उठाकर अपने रथ पर डाल लिया फिर अर्जुन को सांस लिए आश्रम पर युधिष्ठिर के पास आए भीमसेन ने जयद्रथ को उस अवस्था में धर्मराज के सामने पेश किया वे हंस पड़े और कहा अच्छा अब इसे छोड़ दो भीम ने कहा द्रौपदी से भी यह बात कह देनी चाहिए अब यह पापी पांडवों का दास हो चुका है इस समय द्रौपदी ने युधिष्ठिर की ओर देखकर भीमसेन से कहा आपने इसका सिर मुड़कर पांच चोटियां रख दी है तथा यह महाराज की दासता भी स्वीकार कर चुका है अतः इसे छोड़ देना चाहिए जयद्रथ बंधन से मुक्त कर दिया गया उसने विफल होकर राजा युधिष्ठिर को तथा तो वहाँ बैठे हुए सभी मुनियों को प्रणाम किया दयालु राजा ने उसकी ओर देखकर कहा जा तुझे दास भाव से मुक्त कर दिया फिर कभी ऐसा न करना तू तो स्वयं तो नीच है ही तेरे साथी भी वैसे ही नीच है तूने पराई स्त्री को अपनाने की इच्छा की धिकार है तुझे भला तेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य इतना अधम होगा जो ऐसा खोटा कर्म करे जयदत्त जा अब कभी पाप में मन न लगाना अपने रथ घोड़े और पैदल सब सांस लिए जा जीठ के ऐसा कहने पर जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ वह चुपचाप नीचा मुँह किए चला गया पांडवों से पराजित और अपमानित होने के कारण उसे महान दुख हुआ अतः अपने निवास स्थान को न जाकर वह हरिद्वार चला गया वहां भगवान शंकर की शरण होकर उसने बहुत कड़ी तपस्या की शिव जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसकी पूजा स्वीकार की और स्वयंभर मांगने को कहा जयद्रथ ने कहा मैं युद्ध में रथ सहित पांचों पांडवों को जीत लूं, यही वरदान दीजिए भगवान शंकर बोले ऐसा नहीं हो सकता पांडवों को तो युद्ध में ना कोई जीत सकता है और न मार ही सकता है केवल एक दिन तुम अर्जुन को छोड़ शेष चार पांडवों को युद्ध में पीछे हटा सकते हो अर्जुन पर तुम्हारा वश इसलिए नहीं चलेगा कि वे देवताओं के स्वामी नर के अवतार हैं जिन्होंने वज्रिकाश्रम में भगवान नारायण के साथ तपस्या की है उन्हें तो सारा विश्व भी नहीं जीत सकता देवताओं के लिए भी वे अजय हैं मैंने उन्हें पाशुपत नामक दिव्य वाण दिया है जिसकी तुलना का कोई अस्त्र है ही नहीं इसी प्रकार उन्होंने अन्य लोक लोकपालों से भी वज्र आदि महान अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं इस समय दुष्टों का नाश और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने यदवंश में अवतार लिया है उन्हीं को लोग श्री कृष्ण कहते हैं ये अनादि अनंत अजन्मा परमेश्वर ही वक्षस्थल पर श्री श्रीवत्चिन्ह और अंगों पर सुंदर पीतांबर धारण किए श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में सदा अर्जुन की रक्षा करते हैं इसलिए अर्जुन को देवता भी नहीं हरा सकते फिर मनुष्यों में कौन ऐसा है जो उन्हें जीत सकेगा ऐसा कहकर पार्वती सहित भगवान शंकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और मंदबुद्धि राजा जयदत्त अपने घर को चला गया पांडव लोग उसी कामक वन में निवास करते रहे